कठोक निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर दस भाग एक निर्धूम ज्योति की खोज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 एक स्त्री को जीसस के पास लोग लाए क्योंकि वह व्यभिचारणी थी और यहूदी कानून था कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार के मार डालना न्याय संगत है तो जीसस गांव के बाहर ठहरे थे लोगों ने उनसे आके कहा कि यह स्त्री व्यभिचारिणी और इसके पक्के प्रमाण मिल गए न केवल प्रमाण बल्कि इस स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया इसलिए अब कोई सवाल नहीं और पुरानी किताब कहती इस स्त्री को पत्थरों से मार के मार डालना उचित है न्याय संगत है आप क्या कहते हैं जीसस ने कहा पुरानी किताब ठीक कहती है लेकिन वही लोग पत्थर मारने के अधिकारी हैं जिन्होंने व्यभिचार न तो किया हो और न सोचा हो तुम पत्थर उठाओ तो व्यभिचार कौन है जिसने नहीं किया या नहीं सोचा वे जो समाज के बड़े पंडित और मुखिया थे पंच थे वे चुपचाप भीड़ में पीछे हटने लगे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 इसलिए जितने जिनको आप साधु कहते हैं आम तौर से नैतिक होते हैं धार्मिक नहीं और जब भी कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तब आपको अर्चन शुरू हो जाती है क्योंकि तत्क्षण उसके आचरण को आप अपने ढांचों में नहीं बिठा पाते आपके जो पैटर्न हैं सोचने के जो ढांचे हैं वो उनसे ज्यादा बड़ा है सब ढांचे टूट जाते हैं शुद्ध मन उपनिषित कहता है उस मन को जहां नीति और अनिति की सारी तरंगे खो गई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 ड्यूशन की शंका ठीक है लेकिन ड्यूशन का की व्याख्या ठीक नहीं है ड्यूशन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो सब पुराने बाइबल में सीधे उपदेश हैं टेन कमांडमेंट्स हैं दस आज्ञाएं हैं ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा उपनिषद में कुछ भी नहीं है उपनिषद असल में करने की बात ही नहीं करता उपनिषद कहता ऐसे हो जाओ करना गौण है कृत्य गौण है होना वास्तविक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 क्योंकि विज्ञान कि अगर हम पांच हजार वर्ष की यात्रा देखें तो पांच हजार साल पुराने को ने कहा था पांच तत्व अभी भी हम पुराने उस पांच हजार वर्ष की धारणा को भारत में तो हमारी भाषा में प्रविष्ट हो गई पंच तत्व ये देह पंच पंचतत्व से बनी ये जगत पंच तत्वों से बना ये कोई पांच हजार साल के वैज्ञानिक की खोज थी पहले की, की पांच तत्व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 दुख निरोध है हम निषेध कर सकते हैं हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रकाश है हम इतना ही कह सकते हैं वहां कोई अंधकार नहीं